कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के तेरहवे मंत्र तक का विचार हो चुका है चौदहवें मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है बुद्धिगत कुतर्क नामक जो दोष है उस दोष का निवर्तक श्रुति अनुमोदित सुतर्क श्रुति यहां पर बता रही है कई एक मंत्रों से एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा इससे भी बताया गया कि परमात्मा सब शरीरों में एक होने पर भी सब शरीरों के दुखों से दुखी होने की आपत्ति नहीं आती क्योंकि वह आ, हीनत्तो भावना से तथा परोत्कर्ष दर्शन रूप दुख हेतुओं से रहित है और तेरहवे मंत्र में एक उपपत्ति बताई कि जो अनित्य विनाशी पदार्थ हैं उनका महाप्रलय में विलय होने पर भी कल्पांतर में फिर प्राकट्य होता है ऐसा मानना पड़ता है क्योंकि श्रुति कहती है यथा पूर्वम अकल्पयत इत्यादि कि पूर्व कल्प सदृश ही उत्तर में कल्प का निर्माण होता है परमेश्वर के द्वारा तो नाम रूपात्मक उपाधि पूर्व कल्प में जैसी थी ऐसी ही तत्सदृश उपाधि वाले उत्पन्न हो जाते हैं उपाधि बदल करके तो ये जो उपाधि को पूर्व कल्प सदृश इस कल्प की भी उपाधि बताने वाली श्रुति का अबाध सिद्ध हो और अकृत अभ्यागम तथा कृत विप्रनास का प्रसंग न आए इसके लिए पूर्व कल्प में जो लीन हुए प्राणी हैं मानना होता है कि वे उनकी स्थूल उपाधि जो अभिव्यक्त नाम रूप वाली है उसका मात्र विलय होता है और अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में उपाधि रहती है और उसी संस्कार शेष कहो या शक्ति शक्तिशेष लय कहो उसमें पूर्व पूर्वकल्पीय प्राणियों के अदृष्ट बनकर के कर्म भी रहते हैं और जो भी जन्म के निमित्त हैं अध्यास तथा कामनाएं और कर्म ये संस्कारात्मना शक्तिशेष लय जिन प्राणियों का हुआ उन प्राणियों के साथ रहते हैं और फिर उन अदृष्टों का अपने अपने फलोपभोग करने के लिए दूसरे कल्प के प्रारंभ में पूर्व कल्पीय उपाधि सदृश उपाधि लेकर के प्रकट होता है। ऐसा मानेंगे तो अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश का प्रसंगनीता तो जहां पर वे प्रलय काल में स्थित रहते हैं शक्ति शेष अन्य नाम रूप दशा में उनका अनभिव्यक्त नाम रूप दशापन्न प्राणियों का आश्रयभूत परमात्मा विद्यमान है ये निश्चित होता है नित्यो अनितम से युक्ति से ये सिद्ध हुआ और चेतनस चेतना नाम तो व्यवहार अवस्था में चेत इता के रूप में प्रसिद्ध जो कार्यकरण संघात है वे भौतिक होने के कारण अचेतन है लेकिन उनमें जो चेतृत्व रूप चैतन्य भाषणा है वह गमक है नित्य चेतन स्वरूप आत्मा के संपर्क का तो अदाहक जलादि में दाहकत्व संपादक अग्नि का ज्ञापक जैसे जलादि में प्रतियमान दहाकत्व बनता है ऐसे भौतिक होने से स्वतः जड़ कार्यक्रम संघातों में प्रतियमान चैतन्य चेतना पक बन जाती है इनमें चेतना के संपादक चेतन आत्मा का यह चेतन चेतना नाम से बताया गया और एको बहुना विधधाति कामान से बताया गया कि वह सर्वज्ञ है क्योंकि सभी प्राणियों के सभी कर्मों को उन कर्मफलों को और कर्मफल के निमित्तभूत असाधारण देशकाल निमित्तों को जानता है इसीलिए किसी त्रुटि के बिना तत्त्व प्राणियों के कर्मों का फलोप समय समय पर कराता है उन्हें कर्मफल प्रदान करता है वह कर्मफल प्राणी मात्र को प्रदान करने वाला सर्वज्ञ है यह युक्ति से निश्चित होता है एको बहुनाम विधधाती कामन इस वाक्य से वह युक्ति बताई गई हाँ नहीं वो तो करुणा सागर है ना तो फिर असीमितता सागर की समाप्त हो जाएगी यदि धीरे धीरे एक एक बूंद उठाएंगे वो तो समाप्त होना चाहिए ना ऐसा कुछ नहीं होता है और अनुग्रह भी ईश्वर की अचिंत्य शक्ति है अनुग्रह शक्ति वह भी हमेशा बनी रहती है उसमें न्यूनता नहीं आती एक समय तो ऐसा आएगा फिर ईश्वर के अंदर अनुग्रह शक्ति का ही समापन मानना पड़ेगा वो सब भी नहीं कुआ से जितना भी जल निकालते जाओ वो नीचे से आता ही रहता है गंगा जी से गंगा जी का जल जब से बह रहा है तब से लेकर के अभी तक वो सुखा नहीं है सुखेगा भी नहीं वो पीछे से उतना आता ही रहेगा ऐसे ही ईश्वर का अनुग्रह वो जो ईश्वर की अनुग्रह शक्ति है वह असीमित है वो समाप्त तो होने वाली नहीं है तो ऐसे उस परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव जिनको होता है उन्हें शाश्वत शांति उपलब्ध होती है और जिनको परमात्मा का आत्मरूप से बोध नहीं होता वे इतर हैं उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त नहीं होती आगे कहते हैं कि केवल आत्मदर्शन उपपत्ति यानी युक्ति मात्र से होता है और श्रुति मात्र से होता है ऐसी बात नहीं इसमें विद्वानों का अनुभव भी प्रमाण है श्रुति प्रमाणक तो आत्मा ही है सभी शरीरों में एक आत्मा है श्रुति तो कही रही है युक्तियां भी बता रही है विद्वानों का अनुभव भी यह बताता है कि अपरिच्छिन्न आत्मा है निरतिशय सुख स्वरूप आत्मा है तो श्रुति युक्ति और विद्वानों की अनुभूति से कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त अतीन्द्रिय आत्मवस्तु सिद्ध होती है इसके लिए श्रुति और युक्ति को बता करके अब विद्वानों की अनुभूति भी बताई जा रही है चौदव्य मंत्र में इसलिए चौदव्य मंत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका में टीकाकार कार लिखते हैं विद्वद अनुभवी परमानंदे प्रमाणम इत्याह प्रमाण इत्यादत्म इति तो परमानंद यानी आत्मा निरतिशय सुखस्वरूप आत्मा और उसमें श्रुति और युक्ति मात्र प्रमाण है ऐसी बात नहीं है विद्वानों का अनुभव भी निरतिशय सुख स्वरूप आत्मा के निश्चय का ज्ञापक ज्ञापक होता होता है। है आत्मा का निश्चय का दृढ़ीकरण करता है अनुभवोपि इसमें अपि शब्द श्रुति और युक्ति का संग्राहक है तो चौदवे मंत्र का उच्चारण कर लें तदे इति मन्यन्ते निर्देश परम सुखम कथन नु तद विभातिवा तो इति मनन्ते इस वाक्य के प्रारंभ में जो तत शब्द है इसके अनुरोध से यत शब्द का अध्यार करना और उसका अन्वय करना सुख के साथ यत अनिर्द और सुख के विशेषण हैं अनिर्देशम परमम तो परमम यत अनिर्देश तत यखम इति मनंते ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय होगा निर्देश्यम का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्य जिनका जिसका इंद्रिय से ग्रहण हो सकता है उसे कहा जाता है निर्देश्य इंद्रिय गोचर इंद्रिया दो प्रकार की है बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिया। तो बाह्य इंद्रिय गोचर तथा अंतर गोचर को कहा जाता है निर्देश और अनिर्देश का अर्थ निकलेगा जो बाह्य इंद्रिय तथा अंतकरण से अग्राह्य है अतिद्रिय कहलाएगा यानी अवांग मनस गोचर है वांग मनस गोचर निर्देश्य होगा अवांग मनस गोचर का अर्थ निकलेगा जो वाक से उपलक्षित बाह्य इंद्रिया तथा मन अंतर इंद्रिय का अविषय है उसे कहा जाता है अवांग मनस गोचर इंद्रिय और मन का अविषय अत इंद्रिय उस अवांगमस्व गोचर का ही पर्यावाचक ये शब्द हुआ अनिर्देश्यम अवांग अवांगमनस गोचर आत्मसुख कैसा है स्वरूभूत सुख कैसा है तो उसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता बाह्य इंद्रियों में से ज्ञान इन्द्रिया जो पांच हैं उनमें से चक्षु इंद्रिय से भी आत्म का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि चक्षु इंद्रिय तो रूप या रूपवान द्रव्य का ग्रहण करती है आत्मा में रूप नहीं है अरूप है वो और स्वयं रूपात्मक भी नहीं है तो निरूप होने के कारण चक्षु इंद्रिय का अविषय रहेगा जो निरूप पदार्थ है उसे चक्षु ग्रहण नहीं कर पाती जैसे वायु और आकाश का ग्रहण चक्षु इंद्रिय से नहीं होता रूप रहित होने से ऐध्यात्मा भी रूप रहित होने से चक्षु इंद्रिय अग्राह्य है और ये जो घ्राण वो तो मात्र गंध का ग्रहण करती है तो आत्मा तो अगंध है इसलिए वो ग्रहण का भी अविषय रहेगा स्पर्श या स्पर्शवान द्रव्य का ग्रहण करती हैं तो त्विंद्रिय आत्मा स्पर्श रहित होने से आत्मसुख का न तो कठिन स्पर्श है न तो मृदु स्पर्श है न तो शीत स्पर्श है न तो उष्ण स्पर्श है आत्मा उष्ण है कि शीत है या अनुष्णा शीत है या कठिन है या मृदु है तो कहा जाएगा ये कोई स्पर्श ही उसमें नहीं है स्पर्श रहित होने से इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा और शब्द का ग्रहण करती है स्रोत इंद्रिय आत्मा अशब्द होने से स्रोत्रग्राह्य नहीं होगा और रसन इंद्रिय मधुरादि रसों का ग्रहण करती है आत्मा में मधुरादी सड़ रस भी न होने से रसात्मक न होने से नहीं ग्रहण होगा रसन इंद्रिय से भी तो यही बाह्य इंद्रिया हैं और वाग इंद्रिय जो कर्म इंद्रिय हैं उनका भी अविषय है कर्म इंद्रिया तो अपने अपने जो व्यापार हैं उसकी निष्पादक बनती हैं क्रियाओं की यह क्रिया रहता है और वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान जो शब्द है उसका भी अविशय ही रहेगा क्योंकि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त उसमें नहीं है और अंतक करण जो मन है यह तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सनसा न मनुते ये आहुर्मोमतम इत्यादि श्रुतिया। बताती है कि अशुद्ध मन का वह विषय नहीं है स्वतंत्र मन रूपी जो इंद्रिय है उससे मात्र ग्राह्य वो नहीं है तो अवांग मनस गोचर हुआ इसलिए अनिर्देश है आत्मसुख अनिर्देश का अर्थ अनि अवांग मनस गोचर है और परमम का है प्रकृष्ट सुख है निरतिशय सुख है परम का अर्थ निकलेगा निरतिशय यानी निरपेक्ष सुख है जो विषय निमित्तक सुख है उसमें तो तारतम्य होता है किसी विषय से कम सुख होता है किसी विषय से अधिक सुख होता है इसलिए विषय निमित्तक तक वैश्विक सुख तो सातिशय कहलाता है वह हो जाएगा अपरम सुख निकृष्ट सुख और उस विषय सुख के तरह न्यू, न्यूनतव आधिक्य रहित निरति है निरतिशय है उसमें कम ज्यादा पना नहीं है आत्मसुख में इसलिए वो है परम सुख निरतिशय सुख अपरिचिन्न सुख देश काल वस्तु निरपेक्ष सुख वो परम सुख होगा स्वर्गादि सुख के लिए तो स्वर्गादि देश और मरणोपरांत काल तथा स्वर्गा की वस्तुओं की अपेक्षा होती है ऐसे आत्मसुख के लिए किसी देश विशेष की समय विशेष की वस्तु विशेष की अपेक्षा नहीं होती वह एक बार अनावृत हो जाए ज्ञान से तो जहाँ कहीं भी और जब कभी भी और किसी भी वस्तु के बिना उपलब्ध होता ही रहता है ज्ञानियों ज्या, को मैं के रूप में स्फुरित होता रहता है आत्मानंद इसलिए उसे कहा जाता है प्रकृष्टम यानी परमम सुखम यानी प्रकृष्टम सुखम यत ऐसा जो अवांग मनस गोचर निरतिश सुख है तत यही तो आत्मा है अनिर्देश्य परम सुख का ही दूसरा नाम है आत्मा और ये जो आत्मा है आत्म स्वरूप है उसे तत शब्द से लेना तत इति तत्त मनतेत प्रत्यक्षम तो जैसे घटादी पदार्थों को सामने वाले प्रत्यक्ष देखा जाता है ऐसे इस आत्मसुख को भी प्रत्यक्ष मानते हैं लेकिन ईदन तैयार नहीं मैं के रूप में साक्षात अपरोक्ष मानते हैं एक तत् शब्द से प्रत्यक्ष का मतलब समझना साक्षात अपरोक्ष तो ये आत्मसुख अपरोक्ष है ऐसा मनते कौन मानते हैं ऐसा तो जो निष्काम है निवृत्त एशन है जिनकी आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक संसार अंत पाती भोग विषयनी विषयनीषनाए शांत तो हो गई है निवृत्त तो हो गई है ऐसे कामना रहित तो चित्त वाले और कामना ये उपलक्षण रहेगा सारे प्रतिबंधों का और उन सा आत्म उपलब्धि के समस्त प्रतिबंधों से रहित तो। चित्त जिनका है उनको मनंते कर्ता के रूप में ग्रहण करना ज्ञानियों को जिनका आभानापादक आवरण तथा असत्वापादक आवरण अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध से निवृत्त हो गया है आत्मसुख अनावृत हो गया है जिनके लिए वे ही होते हैं निवृत्त एशन प्रजाति यदा कामान आत्मान्चेद बिजानियात अयम पुरुषः यह श्रुति बताती है उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती है वास्तविक रूप से निवृत्त एशन होते हैं ब्रह्मज्ञानी और वे उनका मानना है आत्मज्ञों का मानना है कि यह आत्मसुख एत है का मतलब साक्षात अपरोक्ष है ऐसा मानते हैं ब्रह्मज्ञ आत्मज्ञ <coughs> का मतलब ये हुआ कि आत्मज्ञों का अनुभव भी इस अर्थ में प्रमाण है कि आत्मा देश, काल, वस्तु से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित निरति से आनंद स्वरूप सर्वत्र है सभी प्राणियों में है और उसकी अनुभूति होती है कुतर्क आदि समस्त प्रतिबंधों से रहित चित्त वालों को तो अब जिज्ञासुकी जिज्ञासु का ये प्रश्न है कि तत यानी वह अनिर्देश्य परम सुख विद्वानों का विद्वानों को मैं के रूप में जो साक्षात अपरोक्ष है निरंतर अनुभव में आ रहा है विद्वानों को के वह निरतिश जो अनिर्देश्य आनंद है सुख है उसे शब्द से लेना कथन नु विजानीयाम कथम यानी केन प्रकारेण, किस प्रकार से और विजानीयाम का अर्थ है मैं जानू विद्वानों के तरह अह अस्मद वृत्ति का विषय बनाऊँ अहम वृत्ति का विषय कैसे मेरे वो बन सकता है मतलब तो तो मेरे अनुभव में कैसे आ सकता है किस प्रकार से मेरे अनुभव में आए तो कथन नू तद उस अनिर्देश्य परम सुख को मैं किस प्रकार से जानूं, उसका अनुभव करूं, विद्वान जैसा करते हैं तो जिज्ञासु के मन में ही आने वाले ये विकल्प हैं कि मुँह तदभा तद भाती के कर्ता के रूप में तद तद्विजानियाम में जो तत् हैं उसका अन्वय करना भाति विभाति के कर्ता के रूप में तो किमु तद आचार्य से जिज्ञासु पूछ रहा है तो क्या वह प्रकाशात्मक है चे, चेतन है किमु तद वह निरतिशय सुख चेतन है भा प्रका, प्रकाश प्रकाशत है प्रकाशात्मक होगा तब तो प्रकाशित होगा तो क्या वह चेतन है एक विकल्प और किमू विभाति ये दूसरा विकल्प है किमु विभाति तो यदि वो चेतन स्वरूप है तो क्या आत्मरूप से विस्पष्ट रूप से अनुभव में आता है अधिकारी के और वह कहता है अथवा नहीं क्यों तो क्या वो चेतन है और चेतन है तो क्या आत्म रूप से स्पष्ट उसका अनुभव होता है या नहीं होता है ये जिज्ञासु के मन में विकल्प है आत्मस्वरूप के विषय में हाँ हाँ तो ये ये श्रुति अपने स्वरूप में आकर के कह सकते हैं बता रही है कि विद्वान लोग उसे मैं के रूप में अनुभव करते हैं साक्षात्ोक्ष और ये कथन नु तद्विजान्याम इत्यादि से फिर आचार्य को जिज्ञासु पूछता है यदि विद्वानों का अनुभव विषय वो बनता है तो मेरे भी अनुभव का विषय कैसे बन सकता है तो ये नचिकेता का कह सकते हैं आ, तो संवाद उन दोनों का चल रहा है आ, तो नचिकेता दूसरे जिज्ञासुओं का प्रतिनिधि बन करके ये आत्मज्ञान के जो प्रतिबंधक हैं उनको बताना मुख्य रूप से अपेक्षित है इसलिए श्रुति प्रकारांतर से बता रही है तो इसलिए श्रुति ही ये कह रही है ये कह सकते हैं तो इस मंत्र का थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए यत त्म विज्ञान सुखम परम यानी प्रकृष्ट और उसी पर, परम शब्द का अर्थ प्रकृष्ट करके उसके प्रकर्षका सुख के प्रकर्षका वर्णन करते हुए ये बताया जा रहा है उसमें अतीन्द्रियव कि प्राकृत पुरुष वांग मनस यो अगोचरम अपी सत तो प्राकृत पुरुष उसे कहते हैं जो प्रकृति के विकार कार्यक्रम संघात को ही मैं समझता है कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानवान वो है प्राकृत पुरुष अज्ञानी और उनके वांग मन का अविशय, अगोचर का अविशय, वह अनिर्देश्य सुख होता हुआ भी जो प्राकृत पुरुष नहीं है निवृत्त एषणा है कौन तो आत्मज्ञ हैं प्रकृति का विकार कार्यक्रम संघात का मैं के रूप में ग्रहण नहीं करते अपितु प्रकृति तथा प्राकृत तो, कार्यक्रम संघात के अधिष्ठानभूत तो आत्मा का ही मय के रूप में ग्रहण करते हैं इसलिए सारे ऐषणाओं से रहित हैं तो निवृत्त एशना ये वे हो गए आत्म निवृत्त एशन स्थित प्रज्ञ तो ये ब्राह्मणाते ब्राह्मण ते एव इति मन उसे प्रत्यक्ष मान लेते हैं इति प्रत्यक्ष तो कथम नु अने के प्रकारण तत्सुखम अहम् विजानी कथन हाँ इसका कथन नु का अवतरण है टीका में तस्मा असंभावित न जिहासित परमात्मदर्शनम् किंतु श्रद्धान तया श्रद्धानतया विचारय कथन नु इति तस्मात का अर्थ है विद्वानों का अनुभव विषय आत्मा होने से विद्वानों के अनुभव का विषय आत्मा होने से असंभावितया का अर्थ हैं कि ऐसी कोई आत्मवस्तु है ही नहीं कार्यक्रम संज्ञा से अलग निरतिशय सुख स्वरूप ऐसा विपरीत निश्चय ये असंभावित पना है उस उसके विषय में और वो असंभावित होने से यानी विपरीत निश्चय का विषय होने से जिहासितव्य है ऐसा न समझे न जिहासितव्यम कौन दर्शनम तो विद्वानों के अनुभव में आता है निरतिशय सुख स्वरूप आत्मा तो निश्चित हैं विद्वानों को जिस योग्यता के कारण मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है उस योग्यता का संपादन यदि हम भी करें तो हमारे भी मैं के रूप में अनुभव में निश्चित आएगा ऐसा आश्वासन श्रुति दे रही है जिज्ञासुओं को एक प्रकार से और जिज्ञासु को ये सुन करके और तीव्र इच्छा हो रही है आत्म साक्षात्कार की विद्वानों के अनुभव में आया तो फिर मेरे अनुभव में कैसे आएगा ये पूछ रहा है जिज्ञासु कि जिज्ञास तस्मात्तया न जिहासित परमात्म तया कितया एव श्रद्धालु बन करके आत्मप्रतिपादक आत्मति का विचार ही करें इस अभिप्राय से ये कहा कि तद विजानी इसमें कथम केन अहम् का अर्थ करते हैं इदम् इति आत्मबुद्धि विषय आपाद यथा निवृत्त एष्णातः तो निष्काम यति लोक आत्मरूप से उस निरति निरतिशय सुख का अनुभव करते हैं ऐसा उस निरति निरतिशय सुख का मैं के रूप में अनुभव मैं कैसे करूं कथन नु तद विजानिया से जिज्ञा सु पुस्तक मुति विभाति वा अवतरण है इसकी, इसकी व्याख्या भाष्य में कि तद भाती तो क्या वह चेतन है तो प्रकाशात्मक तत अतो अस्मत्बुद्दिगोच विस्पष्ट दृश्य से कि वा न तो यदि वो प्रकाशात्मक है तो क्या हमारे बुद्धि का यानी अहम वृत्ति का विषय बन करके स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है अथवा नहीं आता है ये जिज्ञासु का प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है पंद्रहवें मंत्र में बताया जा रहा है कि केमुतद भाती का उत्तर है कि वो भांति है क्या मतलब स्वयं प्रकाश है और इसीलिए सबका अवभाषक भी है वो अनुभव में आ सकता है वो स्वयं प्रकाश है उसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता हा तो पंद्रहवें मंत्र का अवतरण है भाष्य में भाष्य में अत्र उत्तरम इदम भातिच विभातिच इति। तो ये जो जिज्ञासु का प्रश्न है इस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर है कि भाती च वह प्रकाशात्मक है यानी चेतन है और विस्पष्ट रूप से अनुभव में भी आता है तो जिज्ञासु ने पूछा कथम तो कैसे तो बताया जा रहा है पंद्रहवे मंत्र से न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रता ने विद्यु भाति तमेव तस्य तमेवतमुभाति तर्विद विभाति तो त्र सूर्यो न भाति तो त्रेअनिर्देश्य निरतिशय सुखस्वरूपे आत्मनि तत्र त्रकृत आत्मस्तु का पाममर्शक तो प्रकृत आत्मवस्तु आत्मवस्त अवांगोचर निरतिशय सुखस्वरूप आत्मा और ये विषय सप्तमी है तो उस आत्मा के विषय में सूर्यो न भाती मतलब तो सूर्य प्रकाशित नहीं करता आत्मा को आत्मान सूर्यो न भाती यानी न प्रकाशी तो सारे जगत को प्रकाशित करने वाला भौतिक जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी इस चेतन आत्मा को प्रकाशित नहीं करता का मतलब पर प्रकाश्य तो उसमें नहीं है ये बताया जा रहा यदि सूर्य से प्रकाशित होगा तो पर प्रकाश्य होगा और पर प्रकाश्य होगा तो सूर्यादि से प्रकाशित होने वाले घटादि के तरह जड़ होगा वो जड़ नहीं है प्रकाशात्मक है चेतन है ये दिखाने के लिए पर प्रकाशक का निराकरण श्रुति करती है तो जगत में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं। बताया जा रहा है उनमें से किसी से भी अवांग स गोचर निरतिशय सुख स्वरूप आत्मा अवभाषित नहीं होता प्रकाशित नहीं होता लेकिन आत्मा भास रहा है और किसी भी प्रकाशक सूर्यादि से भाषित नहीं होता का अर्थ है वह स्वयं प्रकाश है प्रकाशात्मक है किसी अन्य अवभाषक से अवभाषित नहीं होता लेकिन अवभाषित होता है तो वह स्वयं प्रकाश है इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया कि तत्र सूर्यो न भांति और न चंद्र तारकम तत्र भाती ऐसा न करना तो चंद्र जो प्रकृष्ट प्रकाश स्वरूप है और तारे ये भी आत्म विषय को ज्ञान नहीं कराते आत्मा के अवभाषक नहीं बनते तो विद्युतो विद्युत तांति ऐसा न करना तो ये जो आकाश में चमकने वाली विद्युत है बिजली है बहुवचन है विद्युत न भांति यानी न प्रकाशयती आत्मा तो बारे जगत के अवभाषक के रूप में प्रसिद्ध जो सूर्य चंद्र विद्युत वगैरह हैं ये भी नहीं प्रकाशित कर पाते आत्मा को तो ये जो भौतिक अग्नि है सूर्यादि की अपेक्षा निकृष्ट प्रकाश वाला वह कैसे आत्मा को प्रकाशित कर सकता है तो कुतः शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता इस दृष्टि से कहते हैं कुतो यम अग्नि तत् प्रकाश ये भांति ऐसा अनु करना कि तत्र अयम अग्नि कुतः भाति तो आत्म विषयक प्रकाश यह भौतिक अग्नि कैसे कर सकता है क्या मतलब नहीं कर सकता तो यही सब संसार में प्रकाश वस्तु के प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनमें से किसी से भी आत्म वस्तु विषयक प्रकाश नहीं हो रहा है इनसे आत्मा प्रकाश्य नहीं है का अर्थ फिर वो है ही नहीं ऐसा नहीं समझना यदि वो नहीं होगा तो जगत अंध्य प्रसंग आएगा इसलिए कहते हैं कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तो भान्तम तम अनु सर्व भातव ऐसा अनुए करना सर्वम अनुभाव कहते हैं जगत की वस्तुए सब की सब अनुभव में आ रही हैं भास रही हैं वह केवल भौतिक सूर्यादि प्रकाश के होने मात्र से नहीं होती भाषित सूर्यादि प्रकाशक तथा घटादि प्रकाश्य पदार्थों को भी प्रकाश्य रूपेण संसार में प्रसिद्ध जो ज्ञेय वस्तुएं हैं उनको जानने वाला चेतन प्रकाश यदि न हो तो सूर्यादि का प्रकाशक के रूप से और घटादि का प्रकाश्य के रूप में भान नहीं होगा इसलिए जिस चेतन के रहने से सूर्यादि का प्रकाशकत्व रूपे जगत जगद अवभाषकत्व रूपेण तथा घटादि का सूर्यादि के अवभास्य के रूप में भान होता है वह इन दोनों से विलक्षण चेतन विद्यमान है उसका भान किससे होगा कहते वो भानत है भान्त यानी भासमान वो तो प्रकाशित हो रहा है उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है स्वयं प्रकाश है भांत है का अर्थ तो स्वयं प्रकाशम तम यानी अनु आत्मा भात तो भाषा आत्मा के भाषित होने पर ही सारा प्रकाश प्रकाशक जगत अवभासित हो रहा है तो तस्य भाषा तस्वीर विभाति ये जो अवभासकत्वेन रूपे न प्रसिद्ध सूर्यादि हैं, ये भी तस्य भाषा, इसमें तस्य शब्द से ग्राह्य जो चेतन आत्मा है उस उसी का जो स्वरूपभूत भाष यानि ज्ञान रूप प्रकाश है उस स्वरूप आत्मा के स्वरूपभूत ज्ञान से ही यह जगत में अवभासक के रूप से अवभासित होने वाले सूर्यादि अवभासित हो रहे हैं अवेद हाँ, अर्थ में है तो जो आत्मा का स्वरूपूत ज्ञान है उस स्वरूपूत ज्ञान से ही इदम सर्वम शब्द से ग्राह्य जगत अवभाषकत्व रूपे न जो सूर्य आदि हैं वे सब विभाति विस्पष्टम विभापष्टी विस्पष्ट रूप से भाषित हो रहे हैं इसलिए आत्मा स्वयं भाषित हो रहा है और जगत को भाषित करके विस्पष्ट रूप से भाष रहा है उसका अधिकारी विशेष ज्ञानियों के तरह मैं के रूप में अनुभव कर सकता है जब ज्ञान का अधिकार संपादन कर ले ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त हो जाए तो जैसे ज्ञानियों को अनुभव हुआ ऐसा अनुभव आज भी जिज्ञासुओं को हो सकता है ये श्रुति कहती हैं। भाष्य भाष्य ही है न तो फिर कल ये छूट जाएगा ना इतना ही करके छोड़ना पड़ेगा इसको पूरा कर लेते पांच दस मिनट में तो न त्रे तस्विन स्वात्म भूते ब्रह्मणी सर्वाव भाषा को सूर्यो भाती समस्त जगत को अवभाषित करने वाला सूर्य भी आत्मवस्तु को भाषित नहीं कर सकता सूर्यो न भांति तद ब्रह्म न प्रकाश ये इतर्थ तो ब्रह्म का आ, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता चेतन को यह जड़ प्रकाश स्वरूप सूर्य प्रकाशित नहीं करता तथा न चंद्र तारकम चंद्रमा तथा तारे भी जड़ प्रकाश स्वरूप होने से चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते नेमा विद्युतो भांति ये जो बिजली है वह भी नहीं प्रकाशित कर पाती आत्मा को तो कुतो अयम अस्मद गोचरो अग्नि तो हमें नेत्र इंद्रिय से अनुभव में आने वाला अग्नि कैसे आत्मवस्तु को अवभाषित कर पाएगा का नहीं कर सकता किम बहुना यद आदित्यादिकं सर्वं भाति तत् तमेव परमेश्वरं भान्त दीप्यम अनुभाति, अनुदीप्यते कहते बहुत क्या कहना है कहते जो भी सारे जगत के अवभाषक के रूप में भास रहे हैं सूर्यादि उनका भासना परमेश्वर के भासित होने पर ही होता है तोम एवं परमेश्वरम भ्रांतम दीप्यम अनुभाप्य अनु कौन सूर्यादि जगत औभाषक कोटि में आने वाला जो जगत अंतपाति जगत है वह परमात्मा के भाषित होने के बाद भाषित होता है उससे पहले नहीं यथा जल उल्मुकादि अग्नि संयोगात अग्निम दहंतम अनु दहती न स्वतः तद्वत तो जैसे जल हैं और उल्मुकादि हैं ये अग्नि के संबंध से दाहक बनते हैं स्वतः उनमें दाहकत्व तो नहीं है तो जिसके संबंध से अधिक जलादि में दाहकत्व आता है वह अग्नि मुख्य रूप से दाहक है ऐसे जिसके संबंध से अभाषक जो सूर्यादि हैं उनमें भी भासकत्व आता है वह चेतन आत्मा स्वतः चिद्रूप है भाषरा स्वयं भाषा ये निश्चित होता है ये तद्वत शब्द से कहा गया ती सर्व सूर्यादि विभाती तो उस परमात्मा के ही स्वरूप भूत ज्ञान से इदम सर्वम सूर्यादि विभाती जगत में अवभाषक के रूप में प्रसिद्ध सूर्यादि अवभासित होते हैं परमात्मा के अवभास से चेतन से प्रकाशित हो रहा है भौतिक प्रकाश यह तो ब्रह्म भाती च विभाति चि कारण से ऐसा है इसलिए वो ब्रह्म स्वयं भासता है और अधिकारी विशेष को आत्मरूप से विस्पष्ट रूप से अनुभव में भी आता है भाती च विभाती च कार्यगतेन विविधेन भाषा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्व स्वतो अवगम्यते तो कार्यगत कार्य, कार्य हैं सूर्यादि और तद्गत जो विविध भाष हैं प्रकाश हैं उस प्रकाश से ब्रह्म का भा रूपत्व प्रकाश रूपत्व ज्ञान रूपत्व स्वतः ही है ऐसा अवगत होता है अवगम्यते नहीं स्वतः अविद्यमान भान अन्यस्य अन्य शक्यम जो स्वतः भाषमान नहीं है वह दूसरों को अवभाषित नहीं कर सकता और आत्मा सूर्यादि जगत को अवभाषित कर रहा है का अर्थ है वो स्वतः भाषरूप है स्वयं प्रकाश है घटादि नाम अन्यउभाषकत्व आदर्शनाथ तो घटादि अन्य के औभाषक नहीं है क्यों? कि वो भास रूप नहीं है प्रकाश रूप नहीं है इसलिए अन्यउभाषकत्व घटादि तो में नहीं देखा जा रहा है ऐसे आत्मा भी यदि स्वतः भास रूप न होता तो अन्य को भाषित न करता तो भाषण रूपाणाम च आदित्यादि नाम तद तो प्रकाश स्वरूप भाषण रूप यानी यानि स्वरूप जो आदित्यादि है उनमें घटादि अवभाषकत्व देखा जा रहा है तद दर्शनात् अर्थ है अवभाषकत्व दर्शनात् घटादि के अवभाषक सूर्यादि हैं ये देखा जा रहा है क्योंकि वे प्रकाश स्वरूप हैं भौतिक प्रकाश स्वरूप हैं और घटादि में वो भौतिक भो, प्रकाश भी नहीं है इसलिए घटादि में अन्य अवभाषकत्व तो नहीं है अवभाष्यत्व हैं अवभाषकत्व तो नहीं है ऐसे आत्मा में जो अवभाषकत्व हैं वह अस्वत यदि न होता तो सूर्यादि का वो अवभाषक न होता सूर्यादि का अवभाषक बन रहा है का अर्थ है वह स्वतः भाषा स्वरूप है इति उपनिषदी प्रथमा अध्याये प्रथमाध्याय द्वितीयावली समाप्ता अच्छा इसमें प्रथम अध्याय छपा है द्वितीय अध्याय होना चाहिए तो इति इति द्वितीय द्वितीय अध्याये वल्ली समाप्ता श्रीमत् परमहंस षद्ती परमहंसपरिवराजकाचार्य गोविंद भगवत्द शिष्य श्रीमद्दार्य श्रीशंकरष्ये द्वितीध्याल्ली भाष्य आचार्य श्रीम्द शुद्धानंदपूज्यपाशिष्या शिष्य आनंद ज्ञान भाष्य विरचि काठकोपनिषद भाष्य टीका समाप्ता